भुआदिपुरा हो गया अथ अदादय अदादय अदादि का प्रथम भो वजन अदादय अद आद अद, आदि अद, अद येषा धातूना ते धातव अदादय भुवादिगण उसके अंतर अलग अलग गण है दस गण है प्रथम धातु है अध भक्षणी अध में दम अकार उपदेश जनुनाशिक है ये अनुदाते है सरित है उदात है उदात है सरित होगा तो क्या होगा आत्मनपद्य उभयपदी हो जाएगा इसलिए यह केवल परसम पदे है उदात है उदात उनसे क्या सतुल गया पद निमित्त तो नहीं है अनुदातीत तो हो गीत तो हो सरित तो हो ऐसा निमित्त तो नहीं उनसे शेषात कर्तरी परस्मी पदम अद अगर अग्रह अद तिप कर्तरी सप होगा क्या सूत्र सप होने के सूत्र लग जाएगा अधि प्रभृति शपष्ट लुक हो जाएगा अधिकवृति में अद में एक निर्देश करके दिया धातु निर्देशे सब सबका लोक हो जाएगा लोक किसको कहते हैं क्या है? संगी संज्ञा संगी क्या है बड़ा कठिन प्रश्न लोग को क्या पता नहीं है लूक का थे लोग लोक का थे प्रत्यय क्या है लूक आदर्शन को लोग कहते नहीं कुछ नहीं लोग को क्या प्रत्ययदर्शनम लुक स्लो लोक शब्द ही कृतम प्रत्ययदर्शनम तत्त्व संज्ञा संज्ञा है लुक श्रृलुप संज्ञा है लुक विज्ञा है कि संज्ञा प्रत्ययदर्शन से प्रत्ययदर्शन ये संगी प्रतयु श्रु लुप्रे प्रत्यय अदर्शन अदर्शन लोप प्रत्यय सेुक् प्रत्यशन लुक् प्रत्येक दर्शन संगी लुक संज्ञा लुक का अर्थ प्रत्यय अदर्शन प्रत्यय का श्रवण होगा पूरा प्रत्यक्ष आश्रवण के लुक है लुक हो पर अदग्र ती खरीच से द हो जाएगा त तो क्यारो बनेगा ये सप लुक होने पर अदग्र तस् खरीच ऋत विसर्ग अत अति अतः अदगरे झीझंत अंति सप लुक क्यारो बनेगा अधंती अति अतः अधंती सिप अद दो को हो जाएगा खरीच त तो, क्या बनेगा अस्सी में थे अत मिप में आदमी दोकार न हो जाएगा यार उन्ना स पर में मै यार नहीं यार बोलो क्या पता यार यार में आता है यह बारो क्या गया गया यह बारो आगे मंगा हो गया बोलो यहाँ मंगा ना यार में कौन नहीं आया हवा को छोड़ कर यह शुरू हो गया दुकान नहीं आता है हाँ तो ये उन्नासी के उन्नासी का नहीं लगेगा सप्लू कौन से क्या हो जाएगा क्या करता है यस के सूत्र क्या करता है मालूम है वृत्ति याद किसको हैं हाँ अरे पदार्थ य पदार्थ से यहाँ पदार्थ है क्या पदान्त नहीं उनसे अरुण उन्नासी के उन्नासिके बात प्राप्त है हाँ तो लघु पढ़ कर बैठे अरुन्नासी को पूछेंगे तो आकाश नहीं देखते परस्पर देखते रहते हैं मुखो पदान तो नहीं उनसे नहीं लगेगा अधमी बन जाएगा क्या बनेगा आदमी और बस मस में अधम अतो दीर्घ ही लगेगा ना नहीं क्यों नहीं हाँ अरे अति लिट लकारा में सूत्र लग जाएगा लिट अन्य तरह श्याम लिटी अन्य तरह श्याम अदो घसली व्याल लिटी अद को विकल्प से घसली आदेश होगा घसलीरी का ली उपदे से जन नासी गएगा अत को हो जाएगा घस विकल्प से घस होने के बाद द्वित होगा अभ्यास में पूर्वभ्यास हलाय हलाय से सुको जु क्या रहेगा ज घस अल होने पर अत उपधाया लग जाएगा हैं क्या बनेगा ज घास अतुस पर ज घस अतुष अतुष कित किस की से से गमहन जन घसाम लोप लोपी आया सूत्र क्या सूत्र बोलो धातुस में बताओ ये उपधा का लोप होता है कित पर हो तो कितुन से उपधा के लोप हो जाएगा तो का लोप हो गया अगरे स सर घ को हो जाएगा खर्चर से क स स उसके बाद हो जाएगा अब शासी घसी नामच ये पहले ये लग जाए शासी सा घसी नामची वसी घसी में घस आया इनको भ्यामेश सस् सह स तो घ के आगे शक हो जाएगा स उसके बाद घस्य चर तम चर हो जाएगा जक्ष बन जाएगा ये सासी घसी नाम जो सूत्र से श हो गया स किसे क्या जरूरत है आदेश प्रत्यय से हो सकता है नहीं आदेश अगर प्रत्येक अवयव नहीं होने से वो प्राप्त नहीं है ये सूत्र विशेष सूत्र है स करने के बाद खर्च से घोजाक जक्षतु जगह सक्षतु जक्षु थल आने के बाद शांत में घस आता है शांति घस बसती दो अनिट अनिट होने से क्रा दिनियम सीट प्राप्त होगा उपदेश त्वत ऋतु भारद्वाज से विकल्प से हो इट हो जाएगा ईट पक्ष में जघ शीत ईट पक्ष में विकल्प ईट होगा नहीं इसमें के का है घस धातु तो अलग है ताश अनिट हो तो उपदेश त्वतः कब निषेध करेगा ताश में अनिट हो तो निषेध होगा इसके ताश में रूप नहीं बनता है नहीं बनने से उपदेश तो, तो अतः निषेध नहीं होगा करा दिन से इटे हो जाएगा तो तू क्यारो बनेगा जघसी थ में जक्ष तु जक्ष नुतमा बा क्यारो बनेगा जघास जघस रूप तो लोप हो जाएगा जक्षिब जखिम रु बोलो पक्ष में घसले आदि से हुआ अन्य पक्षी में अध रहेगा अध को दी तो कर अद अद पूर्व अभ्यास अध। हो अभ्यास में रह गया अगे अत अत आ जाएगा क्या जरूरत है अ में अकसद की क्या आवश्यकता लगाने क्या जरूरत है अत आदि क्या जरूरत है अभ्यास अभ्यास पूर्व्यास हो गया और अगर अद हो तो जाएगा अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास नहीं गया तो फिर क्या जरूरत है अकस्मण दीर्घ अभ्यास में लगे हाँ अकस्वण दीर्घ का अपवाद है अतो गुण है अपदान से अतो गुण से पर हो जाएगा तो आद नहीं बनेगा अकस्म दीर्घ नहीं लगेगा अत आदि से दीर्घ होने के बाद फिर अकस्म दीर्घ हो जाएगा क्या बनेगा आद आदतुह तुह अधल आने के बाद धातु अद्ध धातु दांत में आता है ना नहीं अदीक्षित अध अद आता है अनिट अनिट होने पर थल में करा से इट फिर विकल्प होना चाहिए किन्तु सूत्र है विकल्प विकल्पित होना था करके इट नाम। अद री इनसे थालो नित्य मिट सिया ये सूत्र नहीं हो तो क्या होता विकल्प सिट होता अभी नित्य ईट हो जाएगा इट होने पर क्या बनेगा आदि थे आदतु, आद रगे आद आदि आदि बोलो आद घसी आदेश पक्ष में जघास में लग, लेट में अत्ता अत्ता बन जाएगा बोलो क्या बनेगा हैं अच्छा तीट नहीं होगा बोलो ना नहीं अश्य अश्यत नहीं अत्यति अत्यति क्या मानेगा लोट में क्या मानेगा अतु अदंतु लाने पर अद हो जाएगा धातु से और झलंत से ही धी हो जाएगा अद के दरकार झल में आएगा दी वर्ण प्रे क्या बनेगा अत्त अतम अत्तम अत् आगे अत्ता। दानी लंग लंगाम में अद तीप अद्तिप लुक परस्य सर्वधातुकस्य आडजादीना आदग्रतिपूत अदा अधर से अट् सियामतेन अपृत्वसवध इतला तौरा ऑट आगम हो जाएगा आदि तो आदि में रूप बन जाएगा आदत ऑट और कहाँ होगा सिप में और क्या नहीं आदत सिप में क्या बनेगा आध में क्या बनेगा हम बहुवचन है मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा आत् तो उत्तम पुरुष के वचन है बोलो आदत आत्ता आदन आ, आ हाँ क्या बनेगा आत् आतह आता आदन क्या बनेगा आतह नहीं पहले आदत्त आदत् आत्ता आदत, आदम, आदम, फिर बोलो आदतली में अदयास ती यास के साकार का लोप करने के लिए सूत्र लिंग स्थलोपन दस्य लोप हो जाएगा अत यह नहीं लगेगा अद्त बन जाएगा बोलो अद्त था। अध्यास्ता था। अध्यास्ता था। अध्यास्ता था। नहीं अद्यासम बनेगा अद् सकार का पूरा लोप हो जाएगा लकार में लिंग सलोपन श्य क्या बनेगा अद्ञात अद्ञातम अद्योहु अध्यास नहीं अद्योहु सकार का यास रुट के सकार का भुआ दि में क्या होता था लोप प्राप्त होता था अतो ये येल करके यास को ही आदेश हो जाता था यहाँ तो नहीं उनसे सकार का आलोप हो जाएगा किशोत्रसे लिंग सलोपन से पूरा या ही रहेगा बोलो सकार नहीं बोला अद्त अद्यात्ताम अद्युहु फिर सम कौन बोलता अद्यान अद्व सरल इसमें कठिन क्या बोल पेरी फिर अध्या, अद्ञात नहीं में नहीं होगा अभी सकार बोलने की होगी बोलो अध्यासु, अध्याह, अध्याय अभी विद्यालय बोलो अध्यक्ष ठीक हो गया एक बार सकार भूल देना <laughs> फिर हो गया लुंग लकार में घसली आतु को घसली घसली हो जाएगा लकार में सन पर हो तो लुंगी के लिए संज्ञा किसूत्र से होने से सूत्र लगेगा उदिता दिल दिता क्या होगा चिले को चंग होता है अंग होता है चंगी से दी हो जाएगा हाँ चिल्ले को क्या होगा इसलिए चंग नहीं करके अंग खा गया अंग होने पर अटागम के सूत्र से अठ घस अंग तीप तरा और गीत पर होते हुए पधालोप हो जाएगा घम घन जन खन घसांग पथला पर लीट लगा हुआ था नही हाँ वहांगी कहा घम जन खन घसाम लोपित अनंगी अंग पर हो तो नहीं वैसी इसीलिए अनंगी कहालाप किस तरह से होगा घम रूपो बन जाएगा क्या बनेगा अघसत क्या बनेगा बोलो अघसत अघसताम अघसन बोलो। आगासाँ, आगासाँ, आगा। हो गया। रिंग और तीप किस तरह से होगा हुआ से आठ से बुद्धि के को अदीच से तो बनेगा आया तो बोलो लिंग हो गया अत पूरा हो गया अभी क्या है ना अभी परीक्षा होगी परीक्षा गिर ना हम्म हाँ वह धातुका लिख लीट लूप वह प्रामिक पुस्तक बंद करो परसीम पद्मी और यज का भी लिट लू पर धातु का प्रथम पुरुष ये सब का प्रथम पुरुषन पदी आत्मनिपदी दून ओता